भासारथ देवों की श्रेष्ठ स्तुति को जानने वाला हवन कार्य करने के लिए बैठा है वह ऊपर के सागर से अंतरिक्ष से नीचे के पार्थिव सागर में दिव्य सुखदायक वृष्टि का जल प्राप्त कराए भासारथ इस पार्थिव सागर पर अंतरिक्ष में स्थित जलमय प्रदेश को देवों ने प्रतिबंधित कर रखा है उन जलों को उत्पन्न करके उसकी इच्छा के अनुरूप योग्य भूमि पर वर्जन्य रूप से बरसने लगते हैं भाषार्थ जिस समय देवापि शंतन ऊपर कृपा करता हुआ उसका पुरोहित होकर यज्ञ कार्य करने के लिए उद्यत हुआ तथा वह देव प्रसिद्ध और सुखप्रद वृष्टिका वर्षक बृहस्पति का स्तवन ध्यान करने लगा उस समय प्रसन्न होकर बृहस्पति ने उसे आश्वस्त किया भाषार्थ हे अग्नि जिस तुझे आष्ट शिर देवाधि नाम से मानो ने शुद्ध पवित्र होकर इस स्तुति स्तोत्र से श्रेष्ठ रीति से प्रज्वलित किया है वह तू सभी देवों का सहयोग पाकर वृष्टि वर्धक बादल को प्रेरित कर भाषार्थ हे अग्नि पहले के ऋषि जन स्तुति स्तोत्रों से तेरे पास आए थे हे अनेकों द्वारा पुकारे जाने वाले अग्नि सभी यजमान अभी भी यज्ञ में स्तुतियों द्वारा तेरी उपासना करते हैं हमें रथों से युक्त हजारों ऐश्वर्य सुख प्राप्त हों लाल देदीप्त रथ में आरोहित अग्नि हमारे यज्ञ में पधारो भाषार्थ हे अग्नि 90 एवं 9 गायें और रथों के साथ सहस्त्रों पदार्थ तेरे लिए आहुत रूप में समर्पित हैं, हे वीर उनसे तूं अपने नाना रूपों को बढ़ा प्रकट कर, हमसे प्रार्थित होकर ड्यू लोक से हमारे लिए वर्षा कर, भाशार्थ हे अग्न, ये नब्बे हजार गायों को जल वर्षा करने वाले इंद्र को आनन्दित करने के लिए उसके भाग रूप से प्रदान कर तथा देवयान मार्गों से जानने वाला तू समय-समय पर यज्ञ करने वाले औलान को शंतन को देवों के मध्य स्थापित कर भाषार्थ हे अग्नि शत्रुओं की दुर्गम पुरियों को नष्ट कर रोग को दूर कर राक्षसों का निवारण कर इस महान अंतरिक्ष रूप सागर एवं आकाश से इस भूलोक पर हमारे लिए बहुत जल प्रदान करो नवन वतितम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र बुद्धिमान तू हमें अत्यंत पूज्य सदैव वृद्धि होने वाला प्रशंसनीय कल्याणमय धन हमारी उन्नति के लिए प्रदान करते हो उस बलशाली इंद्र का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमें क्या देना होगा उसके लिए वृत्रनाशक वज्र बनाया गया है और फिर वह विश्व में जलों से सींचता है भाषार्थ वह इंद्र तेजस्वी विद्युत नामक आयुध से युक्त होकर यज्ञ में सामगान सुनने के लिए जाता है तथा बल युक्त होकर वह विस्तृत एवं फल उत्पादक यज्ञ में बैठता है वह विमान में बैठे मर्तों के साथ शत्रु को पराजित करता है आदित्यओं के सात्वे भ्राता इंद्र की माया इस यज्ञ में संभावित नहीं होती भासार्थ वह युद्ध में जाते समय दुख से रहित सीधे मार्ग से जाता हुआ शत्रुओं के धनों को संपादित करके सर्वलाभ संपन्न युद्ध में आगे बढ़ता है युद्ध में परांग मुख न होने वाला वह 100 दरवाजों वाली शत्रुपुरी में जो धन है वह बलपूर्वक ले आता है तथा इंद्रिय परायण दुष्टों का नाश करता है भासार्थ वह इंद्र बादलों की ओर जाकर और बादलों में भ्रमण करके प्रसरणशील एवं वेग से बहने वाली जलधाराओं को श्रेष्ठ धान्य युक्त भूमियों में प्रदान करता है जहां उन भूमियों में पादरित रथ आदि से रहित वेगवान नदियां जलों को घृत की भांति बहाती हैं भाषार्थ वह इंद्र स्वयं दाता महान एवं अनंद्य है तथा वह स्वस्थान से रुद्रपुत्र मरुतों के साथ यहां आए मुझ वम्र के माता-पिता का दुख चला गया क्योंकि मैंने शत्रुओं के धन का हरण कर लिया है तथा उनको रुलाया है भासार्थ उसी सभी के स्वामी इंद्र ने अत्यंत गर्जना करने वाले दास का दमन किया था उसी ने छह आंखों वाले और तीन शिरों वाले श्रष्टा के पुत्र विश्वरूप का संहार किया था त्रित नामक ऋषि ने इंद्र के तेज से बढ़कर लोहे की भात तीखे नखों वाली अंगुलियों से वराह का संहार किया था भाषार्थ वह श्रेष्ठ पुरुष द्रोही एवं हिंसाकारी मानव का नाश करने के लिए मारक अस्त्र को प्रदान करता है अर्थात स्वयं वज्र का उपयोग करता है वह नरश्रेष्ठ उत्तम कुल में उत्पन्न दुष्टों का दण्डक पूज्य होकर हमारे शत्रुओं के विनाशकारी युद्ध में शत्रु के शरीरों एवं दुर्गों को तोड़े भासार्थ वह मेघ के समुदाय की भांति जो आदि अन्न की पुष्टि के लिए जलों को गिराने वाला और हमारे घरों का मार्ग दिखाने वाला है इंद्र जब स्वयं अपने संपूर्ण शरीरों से सोम के पास जाता है तब वह शयन पक्षी की भांति लोहे के सदृश तीक्ष्ण एवं दृढ़ पाद पृष्ठ में शत्रुओं का संहार करता है भाषार्थ वह इंद्र अपने बलशाली शस्त्रों से महान शत्रुओं को भगा देता है इस तोत्र से प्रार्थना करने वाले अपने भक्त कुत्स के लिए शुष्ण नाम के असुर को छेदा था उसने स्तोता कवि उष्णा के विरोधियों को वश में किया था जो उष्णा कवि इंद्र के व्यापक रूप और ज्ञान को तथा वृष्टि वर्षक इंद्र के अनुचर مردों को जानता था भाषार्थ मानव हितैषी مردों के साथ रहने वाला इंद्र स्तोताओं को धन देता है और सभी दुष्टों को नष्ट करता है वह वरुण की भांति अपने तेज से सुंदर एवं शक्तिमान है यह कांतिमान एवं सदैव सभी का संरक्षक रूप में जाना जाता है इसने चार पैर वाले शत्रु को मार डाला भाशार्थ जिस समय उपासक औषिज ने सोम प्रस्तुत करके यज्ञ में इस स्तोत्र से स्तुति पाठ किया उस समय इंद्र के स्तोत्रों से बल संपन्न उषज के पुत्र ऋजश्व ने वज्र से पितृ नाम के असुर के गोष्ठ को विदीर्ण किया तथा शत्रुओं के नगरों पर हमला करके उन्हें नष्ट किया भाष्यार्थ हे बलशाली इंद्र इस प्रकार तुझे बहुत हवि देने की कामना से पैदल चलकर मैं वम्र तुम्हारे पास आया हूं आने वाले इस वम्र का कल्याण कर तथा अन्न बल इव उत्तम गृह आदि संपूर्ण वस्तुएं प्रदान कर नवमो नुआकः शततम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र हे धनवान तू हमारे उपभोग के लिए तेरे जैसे शक्तिशाली शत्रुओं के सैन्य का संहार कर इस यज्ञ में इस्तुत हुआ एवं सोमपान किया हुआ तू हमारी वृद्धि के लिए सदैव प्रस्तुत रह देवों के साथ हमारे प्रसिद्ध यज्ञ की सविता देव रक्षा करें सर्वोत्पादक आदित्य की हम प्रार्थना करते हैं भाशार्थ सबके पालन पोषण करने वाले इंद्र को ऋतुओं के योग्य यज्ञ भाग दो जो शुद्ध अन्न जल का उपभोग करता है तथा जिसके शीघ्रता से जाने के समय शब्द होता है उस वायु को भी उसका भाग दो जो शुद्ध पवित्र पुष्टि वर्धक गाय के दुग्ध का पान करता है हम सर्व ग्राहिणी अदिति की प्रार्थना करते हैं भाशार्थ सर्वतेर सूर्य देव हमारे सरलता चाहने वाले एवं अभिशव करता यजमान को पाक से युक्त अन्न प्रदान करें जिससे हम देवों को संतुस्त कर सकें। और उन्हें भूषणवत हो सर्व कल्याणकारी अदिति देवी की हम याचना करते हैं भाषार्थ इंद्र हमारे प्रतिदिन आनंदित रहें राजा सोम हमारे स्तोत्र सुने जिससे सर्व मित्र का ईश्वर का दिया हुआ प्रिय धन हमें प्राप्त हो सर्वोत्पादक अदिति की हम प्रार्थना करते हैं भाषार्थ इंद्र प्रशंसनीय सामर्थ्य से हमारे यज्ञ की रक्षा करता है हे बृहस्पति तू आयु की वृद्धि करने वाला है अ यग्गी श्रेष्ठ विचारशील बुद्धि युक्त एवं बुद्धिमान इन्द्र हमारा पालक पिता है वह हमें सुख दे सर्व ग्राहिणी आदित्य की हम प्रार्थना याचना करते हैं भाषार्थ तेजस्वी इन्द्र का ही निश्चय से श्रेष्ठ रीति से संपादित एवं देवों का हितकारक बल युक्त अग्नि हमारे यज्ञ गृह में है वह देवों की स्तुति करने वाला बुद्धिमान प्रांतदर्शी एवं पूज्य है वाह यह 11 है और रमणीय अग्नि हमारे बहुत समीप ही है हम सर्वोत्पादक अदित की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ हे देवों तुम्हारे परोक्ष से मैंने कोई पाप नहीं किया है और प्रकट रूप से जिससे तुम्हें क्रोध आए ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया है हे सर्वव्यापक देवों हे देवों हमें मृत देह की प्राप्ति न हो भासार्थ सर्व पीरक सविता देव हमारे कष्टपद रोग आदि को दूर करें उदार पर्वताभिमानि देव बड़े पापों को अनर्थों को भी दूर करें जहां मीठे सोम के अभिषेक प्रस्तक की भली भांति स्तुति की जाती है हम सर्व कल्याणकारी आदित्य की प्रार्थना करते हैं